और शुरुआत में ही कहूँगा कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं। जी हाँ मेरा नाम है शरयु अतुल राजकुल्हे और मैं मुंबई में रहती हूँ कानदिवली में मैं करेंटली स्टूडेंट हूँ विद्यार्थी हूँ एस सी जो डिग्री है माइक्रोबायोलॉजी विषय में मैं परस्यू कर रही हूँ और साथ ही मैं बचपन से जूनियर के जी मतलब फोर टू फाइव ईयर्स चार साल की थी तब से मैं भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हूँ हु। और उसमें मेरी पापा फिल्म इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं तो मेरी रुचि भी उसमें ही थी तो मुझे भी पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और तब से ले आज तक मैं नृत्य से जुड़ी हूँ बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि दसवीं के बोर्ड्स थे बारहवीं के बोर्ड्स थे पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स के द्वारा मैं नृत्य से जुड़ी हूँ और ये नृत्य करने से एक मन को मन में अच्छा भाव निर्माण होता है और इस नृत्य से आप आपकी फ़ीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो और शरीर शरीर भी स्वस्थ रहता है इसकी वजह से और आ, मैंने हाल ही में 2014 में हुए एक आ, फिल्म इंडस्ट्री के इवेंट में आईफैक जिसका नाम था ऑल इंडिया फेडरेशन्स ऑफ काउंसिल में मैंने अमिताभ श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने अ, मेरा भरतनाट्यम वो गणेश स्तुति ये जो प्रकार है विशेषता जो शुरुआत में किसी भी समारंभ की शुरुआत में वो नृत्य करते हैं है, तो मैंने वो सादर किया सबके सामने गेस्ट के सामने और मैं अपने को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला उनके सामने अपना अपनी कला को प्रस्तुत करने का श्रेय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जो है माता पिता का सपोर्ट के कारण आप अलग अलग जगह डांस करने के लिए जाते हैं स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही में आप बीएससी पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसमें भी आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और हमारे इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो भी स्किल हैं या कलाएँ हैं तो उसको एक मंच ज़रूर दें और कई बार ऐसा होता है कि लखीली जैसे शरय लखी है कि उनके माता पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उनको चांस मिल रहा है और कई बार हमारे पास स्किल्स होते हैं हम लोग पार्ट टाइम पढ़ाई करते हुए डांस सीखते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसमें जो है आ, ये नहीं हो सकता कि भाई हमें चांस मिले लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को बनाए रखें और अपने सोसाइटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं आप अपने छोटे छोटे मंच पर जरूर प्रेजेंट करें ताकि आपका स्किल बना रहे क्योंकि कोई स्किल आपके पास है तो जब तक आप थिएटर के माध्यम से यानी लोगों के बीच में प्रजेंट नहीं करेंगे तो आपका स्किल भी आ, क्या कहते हैं उसमें परिपक्वता नहीं आएगी इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रजेंट करते हैं तो उसमें आप परफेक्ट होते जाते हैं और वो स्किल आपके जुनून में आपके जहन में आती जाती है तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ऐसा इंग्लिश में कहा गया है तो यही चीज़ हमको यहाँ पर श्रेय जी से सीखने को मिलता है एक स्टूडेंट होने के नाते अपने स्किल्स को लोगों के बीच में प्रजेंट करने का एक जुनून जो है उससे खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं श्रेय जी से पूछना चाहूँगा कि ये जैसे कि आर्ट या भरतनाट्यम जो है बहुत कम लोग सीखते हैं तो आप आपकी इसको सीख रहे हैं काफ़ी लोग जो है अंग्रेजी डांस है जैसे कि अलग अलग जो नाम बताते हैं उसको सीखते हैं लेकिन भरतनाट्यम आजकल जो पुराना ऐसा लगता नहीं है आपको जी हाँ मैं इस विषय पे एक टिप्पणी देना चाहूँगी कि यह एक ऐसा डांस फॉर्म है नृत्य का प्रकार है जो सबसे टफ़ समझ जा, समझा जा जाता है और अगर आप इसी को सीख ले तो आप वर्ल्ड में कोई भी डांस फॉर्म कर सकते क्योंकि ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है नहीं, नहीं, तो हालांकि जो डांस आपने बताया जैसे कि वेस्टर्न है बॉलीवुड है कंटेम्प्रेरी वो पहले इस भरतनाट्यम को बहुत इतना मान और सम्मान देते हैं अगर कोई क्लासिकल डांसर कोई आगे चल के कोई भी डांस फॉर्म वेस्टर्न करो या फिर ऐसा कोई परस्यू करना चाहेगा तो पहले तो अगर उसने भरतनाट्यम किया है तो ये उसका प्लस पॉइंट ही होगा क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो इतनी अच्छी हो जाती है कि आप कोई भी डांस फॉर्म फिर आपके लिए आसान बात है सीखना अच्छा चलिए श्रेय बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि हमारे सभी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे युवा साथी जो पढ़ाई करते हैं और डांस में उनकी रुचि है तो ज़रूर भरतनाट्यम एक बहुत ही अच्छा जो हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार ये नृत्य शैली है जिसको आप पहले सीख लेते हैं थोड़ा टाप जरूर है लेकिन इसमें आपकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही इसमें समाया हुआ है इसको जैसा प्रैक्टिस आप करते हैं जितना आप इसमें काम करेंगे उतना ही ये मजबूत आपको मजबूती देगा और आप दो चीज़ें को मिली जाती है आप फिट रहते हैं और फिर आप हेल्थी भी रहते हैं ये तो आपका प्लस पॉइंट है और तीसरा आता है वेल्थ यानी आपकी जो इनकम सोर्स है वो तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा जो लोग थिएटर में काम करते हैं या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो थिएटर के प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा संपर्क बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो संपर्क बढ़ते जाता है तो फिर आपका इनकम सोर्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाता है तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं श्रैसे और मैं चाहूँगा कि ये जो सिलसिला है जैसे कि आपने अभी चॉइस किया है कि मैं भरतनाट्यम स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है क्या बनना चाहती हैं आप वैसे बताया जाए तो मेरा पैशन डांस है पर मेरा जो आ, जो मुझे पॉस्यू करना था बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेडिकल साइंस में पॉस्यू करूँ हालांकि कुछ वजह से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया फिर भी मैंने माइक्रोबायोलॉजी ये कोर्स लिया है जो मेरी जो रुचि रखता है मेरी बायोलॉजी के प्रति जो विषय है उसके प्रति मेरी रुचि ज़्यादा है तो डांस इज़ हॉबी इज़ अ पैशन वो मेरी एक कला है उसके साथ ही मैं आर्टिस्ट भी हूँ ड्राइंग करना अब जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैंने ए ग्रेड दोनों से ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुई हूँ जो भी टफ एग्ज़ाम है ए ग्रेड मिलना और uh, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है मतलब मुझे ड्रॉइंग है डांसिंग है थोड़ा सिंगिंग है मैं लेख भी लिखती हूँ ब्लॉग्स भी लिखती हूँ तो ये सब मुझे खाली समय बर्बाद करना पसंद नहीं है नहीं। और आजकल कल की युवा पीढ़ी खाली समय दिखा कि नहीं मोबाइल्स ये सब है तो आ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपने लक्ष्य से आप हट हटिये मत, हत, मत। क्योंकि अपने पास एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं पर अगर हम खुद समय अपनी शेड्यूल का अगर हमारी हॉबीज़ के लिए निकालते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा जो आगे जाके अभी इंटरव्यूज़ में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे ये ऐसे चीज़ों के लिए वो कम रिजेक्ट हो जाते हैं कम पड़ जाता है तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जो अपना लक्ष्य है उस पर उस पर केंद्रित रहिए लक्ष्य पे और साथ ही आपकी हॉबीज़ भी परस्यू करिए जो आपको एक मतलब ना आइडियल वुमेन आइडियल स्टूडेंट आप बन सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं कैडल स्टूडेंट बनने के लिए लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि आपका फोकस किस तरफ है आप क्या बनना चाहते हैं आप ऐसे ए आर्टिस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं अच्छा देखो अभी आप कलाकार से पूछोगे उसका प्यार क्या है तो उसका प्यार उसकी कला है और अगर वैज्ञानिक से पूछोगे कि आपको किसमें रुचि है तो वो आपको बताएगा मतलब तो दो भिन्न भाग है और मेरा मुझे दो भिन्न भागों का एक मेल करना है <laughs> तो ये मेल बहुत ही मुश्किल काम है पर साथ ही मेरा जो लक्ष्य जो है प्रथम प्रायोरिटी जो हम बोलते हैं तो वो मेरा मे, जो है मेडिकल फील्ड में मुझे कुछ आगे बढ़ना है कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में करना है और साथ ही अगर मुझे कुछ मौका मिले अगर मैं फ्री हुई सपोज तो मैं मेरे जो कला है उसका भी अगर मुझे चांस आया जैसे कि मुझे अभी हाल ही में चांस आया था वैसे अगर आया तो मैं उसका भी मुझे कंटिन्यू दोनों का मेल रखना है ताकि एक ही एक ही डायरेक्शन में अगर मैं कर पाऊँ ये भी है मेरे पास और वो भी ऑप्शन है पर मेरा फोकस होगा वो हमेशा फॉलो योर पैशन वो बोलते हैं फॉलो योर पैशन सो so, अगर आपको इंटरेस्ट जो चीज़ में आप वही करिए और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मेडिकल में है तो मैं आगे उसमें ही करना चाहूँगी और डांस मैं बचपन से करती आई हूँ तो आई कैन मैनेज देट ऑल्सो चलिए श्रेय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जब भी हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक जुनून भी होना चाहिए पैशन होना चाहिए तो मेडिकल फील्ड में आपको कुछ करना है तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जहां पर हम अपने करियर को बना सकते हैं और लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं तो इनकम तो थर्ड पोर्शन है जहाँ पर हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं और कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात आपने आपका प्रोफेशन या आपका पैशन जो है मेडिकल फील्ड में जाना है और उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम को आपको हासिल करना है और उसके साथ में डांस आपका बचपन का एक हॉबी है जो आप करते आए हैं और उसको आप मैनेज कर पाएंगे ऐसा आपने कहा यह बहुत अच्छी बात मुझे लगी और मैं आशा करता हूं हमारे युवा साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके अंदर भी कई बच्चे होते हैं हमारे जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो करते रहते हैं कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना होता है खिलौने बनाने का शौक होता है कुछ चीज़ें जो है वो उनके साथ चलती रहती हैं अगर उसमें उनको काम करने का मौका मिल रहा है तो वेल एंड गुड नहीं तो अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना होगा परफेक्शन हमें किसी न किसी एक फील्ड को जरूर चुनना पड़ेगा तो अगर मैं श्रेय से फिर से पूछूँ एक बार ज़ोर से कि भाई आप भरतनाट्यम या डांसर ही बनो आप मेडिकल में क्यों जा रहे हो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है जब आपके अंदर स्किल है तो क्या हाँ आपका जवाब होगा <laughs> <laughs> ये तो बहुत मुश्किल सवाल है पर बचपन से जो सपना था उसे आप पूरा करने के लक्ष्य में आपको हमेशा रहना चाहिए और इसी वजह से अगर आप इतना मुझे दो में से एक चुनना चाहोगे ऐसा बोलोगे तो फिर श्योरली मैं मेडिकल जाना ही चाहूँगी क्योंकि वो मेरा बचपन से एक सपना है सही बात है <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा होता है एक स्टूडेंट के पास इस तरह के विकल्प आ जाते हैं इस तरह की एक दुविधा वाली मानसिक स्थिति जो है हमारे एंडिंग ऑफ द स्टडीज़ मतलब हम जब डिग्री कम्प्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड ई ईयर थर्ड ईयर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेके कर आगे मूवअप करना होता है तो उसमें हमें एक सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि ये आपका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट में हमें जैसे न गाड़ी चलाते हैं ड्राइव करते हैं चलिए हाईवे है स्मूथली आप चल रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो लेकिन जहाँ पर आपको तीन रास्ते आ जाते हो और कहीं ना कहीं एक जगह आपको जाना ही है तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्लो हो जाना पड़ेगा और स्लो होके धीरे से आपको अपने लक्ष्य को समझकर उस डरैक्शन में गाड़ी को अगर टर्न करते हैं तो आप अपने निश्चित लाइफ के जो गोल हैं उस तक पहुंचते हैं अगर वहाँ पर आप टर्निंग पॉइंट पे आप सोचने लग जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें है होती हैं या तो एक्सीडेंट होगा या तो दूसरी जगह पहुँच जाएंगे <laughs> <सहीगा>। <laughs> तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारे लाइफ का एक बहुत ही सुंदर टर्निंग पॉइंट आता है तो वहाँ पर हमें एक अच्छे लक्ष्य को मुकाम को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है तो श्रेय आपको बहुत सारे बच्चे जो है हमारे जो मधुबहन के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और जो आपके हम जीन्स हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं ज़्यादा समझ सकती हूं कि स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है कैसी कैसी बातें होती है और एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे पढ़ाई में भी अव्वल आना होता है फिर उसके हॉबीज़ भी होते हैं उसके इंटरेस्ट भी होते हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपना जो प्राइमरी गोल है वो गोल से कभी हटिये मत आप अपने लिए खुद एक गोल सेट करिए ताकि आप उस गोल की तरफ डिटर्मिनेशन डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ आप बढ़िए आगे और आपको अगर फेलियर्स भी आते हैं अगर आप कहीं पे फेल होते हो या फिर आपको आपके अचीवमेंट नहीं मिल पाती तो नाराज मत नैराश्य को कभी अपने लाइफ जीवन में आने मत दीजिएगा क्योंकि अगर नैराश्य आ रहा है तो फिर आप आ, इतने सुंदर जीवन को जीना है नैराश्य जैसे हार के बैठने ही जाना है आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है आपके पास संध्या है कितने सारे दरवाजे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के आपको खुद को पहचानना है आप रुकिएगा नहीं और गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाइए और बिना किसी टेंशन के टेंशन ज़्यादा मत आने दीजिए स्ट्रेस लाइफ में थोड़ा सा होना चाहिए ताकि स्ट्रेस अपने को बेटर भी बना सकता है पर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्टूडेंट लाइफ है ये समय जीवन का वापस नहीं आता तो इसे अच्छे से गुजारीए डिसिप्लिन रखिए टाइम टाइम की वैल्यू करे ताकि लोग आपकी वैल्यू करें बस मैं यही कहना चाहूँगी श्रेय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपके हमारे हमजीन साहब के दोस्त जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया टाइम बाउंड के साथ काम कीजिए और स्ट्रेस जरूर रहना चाहिए ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है उससे लेकिन इतना स्ट्रेस भी ना हो ताकि आप डिस्टर्बेंस हो जाए और फिर पीछे चले जाएँ तो ये एक बैलेंस मोटिवेशन आप लेके चलें और अपने जीवन में अच्छा करें ऐसे सुभाषा के साथ जाते जाते मैं कहूँगा श्रे आप बचपन से जो है डांसिंग फील्ड में है तो म्यूजिक के साथ आपका काफी आ, समय आपने बिताया है तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसकी दो लाइन जरूर गुनगुना दीजिए अभी हाल ही में अ... आपने कमल हसन जी की पिक्चर फिल्म देखी रहेगी उसमें सदमा नाम की मूवी थी जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला था श्रीदेवी जी, जी।, जी जिसमें है तो उसमें एक बहुत ही मोटिवेटिंग सॉन्ग मुझे जो रियलिटी से कनेक्ट करता है वो मुझे है, पसंद है इसका नाम है ए जिंदगी गले लगा ले हुँ, हुँ, हुँ। और मैं दो लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी जी स्वागत है ए जिंदगी गले लगा ऐ जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले हाँ गले लगा ले ऐ ज़िंदगी गले लगा ले ऐ ज़िंदगी लेगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, है ना जिंदगी गले लगा ले जिंदगी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूंगा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और आगे बढ़े और सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आर रमेश को डी जे और साथ में श्रेय को भी आप सुना है रेड मधुबन नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो लगा ले हे जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, है ना हे जिंदगी गले लगा ले जिंदगी के जमाने से पलकों के पर्दे में गड़ी भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला ला ला ला, ला ला ला ला ला ला ला तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी गल लगा ले हमने भी तेरे हर एक इकम को गले से लगाया है है ना है जिंदगी गले लगा ले जिंदगी छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया छोटा ज़िंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले ला ला ला ला ला ला ला ला ला है ला ला ला ऐ जिंदगी गले लगा ले गले लगा ले, लगा ले। I'm gonna love you till the end.